फिर सुय नौ ग्रीव पही कही भैरहाय सब मोहिन सुन कचुपो मरे कटको विरोध समान सन करिय नीतियाई जौपति भल्की कहे यद्यप लघुता राम कहूँ तो ही बड़ कठिन दशकंठ सुनो छत्र जाति करोष भक्त उक्तिधनु वचन सरहृदय ऋतुक कति तर सदस न मनहू काल दस बोले दस मौल तब कपी कति करोपति कर रामचंद्र की जय तो, तो रावण अपनी भुजाओं के बल का वर्णन करके कहता है कि जैसा सस्कारी तुम्हारी सेना को यह है तो रावण को मालूम है कि उनकी सेना भगवान राम की सेना में जाम सुग्रीव नल लीली हनुमान इत्यादि ये सब हैं तो उनको उसने नाम सुने जानता है उसे पता कर तो उनका सबका बल बताता है कहता है कि तुम्हारी कटक मां जो सुने अंदर तुम्हारी सेना में ये अंदर सुनो मोशन भीर ही कवन जो धावध तुम्हारे में भला ऐसा कौन सा योद्धा है जो हमसे युद्ध कर सके ऐसा शक्तिशाली कोई है तुम्हारे उसमें क्यों इतने हैं तो पहले तो वही से शुरू करता है कहता है कि एक प्रधान की सहायता करने के लिए लक्ष्मण है राम और लक्ष्मण ये दोनों खुद बहुत कमजोर हैं। इनकी क्या कमजोरी है कि तब प्रभु नार बिर भले ही ना कि तुम्हारा तो जो स्वामी जो राम है वो खुदी नाम तो राम देता नहीं वो कहीं जब देखोगे तो भी राम राम कहीं भी राम नाम कहीं नहीं दिलाई कुछ ना कुछ ऐसे ही बोलेगा तो क्योंकि तुम्हारे स्वामी जो है वो बूटा है वो तो बिल्कुल कमजोर है कमजोरी क्या तो अपने से उनकी, से उनकी से उनकी पत्नी का हरण हो गया तो उसमें दुखी रहते हैं और दुख को कमजोर कर देता है इसलिए उदास रहते हैं दुखी रहते हैं उनमें उत्साह कहां कल कहां में, <coughs> और फिर लक्ष्मण उनके सेवक <coughs> है शो कहते हैं अनजतास दुख दुखी मलीना और उनके दुख से उनके छोटे भाई लक्ष्मण जो है वो भी म, म, उनका मन मलिन रहता है उदास रहता है मलिन मन उदास और तो उदास रहते हैं दुखी रहते हैं तो इनमें तो कोई युद्ध करने का कोई, कोई युद्ध करने के लिए तो बड़ा उत्साह चाहिए तो उत्साह इन दोनों में किसी में है इस द्वारा क्या लड़ेंगे इन्हें लड़ने की कोई सामर्थ्य नहीं और तुम सुग्रीव दूल कुमद अब रहे सुग्रीव और सुग्रीव के तुम भतीजे मालिक के पुत्र तुम ये दो तुम ये हुए तो ये तुम दोनों क्या हो कहते हैं कुल क्रम दो जैसे नदी के किनारे के वृक्ष हो ऐसे तुम नदी के किनारे के वृक्ष कैसा होता है कि वो बस उसकी ज्यादा उसके जीवन नहीं होता जहां पानी में ज्यादा बहाव रीला लगा और उसकी जड़ें खुली उलट के धमाका गिरा इसलिए कहना कहिए कि तुम जहां युद्ध शुरू होगा और जहां जहां हमारी सेना चली और जहां हमारा युद्ध प्रारंभ हुआ तो जैसे युद्ध की नदी जैसे बहेगी तो तुम्हारे धाम से गिरोगे तुम तो पहली मर जाओगे तुम्हारे सुग्री हुए और तुम हुए तुम ज्यादा टिकने वाले नहीं और पहले से कमजोरी तुम्हारी है एक ही बताता है विविध में मारे जाओगे तो मारे जाओगे लेकिन वैसे भी कमजोर कि आपस में तुम्हारी जो है आपस में पटती नहीं तुम्हारी अंगद की और सुग्रीव की बाली चाहता था कि इसलिए सुग्रीव को निकाल दिया घर से कि अंगद जो है उसका राजा आगे बने राज्य जो है उसको सुग्रीव को न प्राप्त <स्था> इसलिए उसने निकाल दिया था एक भाव ये भी था लेकिन सुग्रीव को जब वो बाली मार दिया गया और सुग्रीव राजा बनता था तो अंगद का चांस गया अब तो ये भगवान ने थोड़ा सा दोनों के बीच में फैसला कराने के लिए युवराज पद अंगद को जरूर दे दिया लेकिन राजा ने तो सुग्री को बना दिया तो अंगद को सुग्रीव के राजा बनने से वैसे ही जो है वो बैर बैर भाव का ईर्षा है और उसको भी सुग्रीव को भी ईर्षा है कि अब ये हमारे बाद राजा बनेगा कि तो ये अंगली बनेगा जब तक तो जिंदा रहेगा तब तो तक तो यही बनेगा ये न बने हो तो हमारा कोई पुत्र राजा बने तो इस तरह से आपस में एक दूसरे का व्यय होने के कारण से तुम लोग जो है खुद ही कमजोर हो तुम क्या युद्ध करोगे तुम लोग हमसे और अनुज हमारा भीरथ सऊ और तुम कहो कि हमारे बड़ा एक विभीषण हमारे पहुंच गया यहां से तो हमारा छोटा भाई अब उसके लिए विभीषण नहीं कहता हमारा छोटा भाई छोटे भाई के माने छोटा भाई तो वैसे कमजोर है बड़ा भाई सत्यशाली छोटा भाई तो अनुजयस के मैंने वैसे कमजोर है और फिर दूसरे उसका स्वभाव कि वो डरपोक स्वभाव का क्या डरपो स्वभाव रावण को खुद ही समझाता रहा अरे कहा तुमने सीता ये काम कर लाए अरे इनको वापस करो वापस करो नहीं तो तुम जाओ तुम्हें विलास तो अब ये तो दर्पोक की बातेंगे तो ये ऐसा बढ़ने वाला जो विभीषण अब वो ये रावण राम की तरफ से लड़ेगा तो क्या लड़ेगा डरने वाला न हो जब बीरता किसी व्यक्ति निर्भय हो तो युद्ध करे अयुद्ध भी करे निर्भय हो तो फिर हमारी छोटा भाई तो हमसे कितना लड़े हो इसलिए सुग्रीव जी इनको जो विभीषण को भी उसने बता दिया कि देखो सुगुनी शक्ति नहीं, नहीं अब जानवंत मंत्री यदि बूढ़ा ये कहा जानवंत किसी समय में जरूर बड़ा शक्तिशाली था लेकिन अब तो वो भी बुढ़ा तो हो गया अब बढ़ापे में क्या लड़े पहले चाहे तरह शक्तिशाली रहा जानमान ने स्वयं बता दिया था हनुमान को जब जा रहे थे था पार कहा कि देखो एक समय था जब अविक्रम भय खरारी जब भगवान जो त्रिविक्रम भय हुए उस समय जो हमने जितनी देर ने उन्होंने पृथ्वी है यह आकाश आताश उन्होंने नाता उतनी देर में हमने उनके साथ प्रतीक्षिणा लगाई इतनी ताकत पी हमारे में तब इतना दौड़ सकते थे अब जो है अब हमारी वृद्धावस्था आ गई अब सामर्थ नहीं है उसी पर हम कहता कि अब ये क्या जानमान मंत्री अभी हुआ ये तो उनका एक मंत्री करके जो है ये ये भी हो गया वो युद्ध नहीं कर सकता सो भी हो उड़ा। अब सम्रारूढ़ा आप भरा सम्रूढ़ तुम्हारा युद्ध में आकर के वो लड़े और बहादुर के साथ लड़े तो क्या लड़ेगा क्या मारकाट करेगा वो और शिल्प कर्म जाने नल नीला और नल नील भी है तुम्हारे उसमें लेकिन नल नील क्या है उल्टे शिल्प कर्म जानने वाले हैं शिल्प कर्म जानने के बाद मकान कर्म बनवाना हो तो बनवा लो फुल बनवाना हो तो उसे बनवा दो वो लड़ाई बढ़ाई क्या जाने युद्ध के क्षेत्र लोग कितना लेंगे, युद्ध विद्या थोड़ी जानते हैं प्रदर्शन में विद्या जानते हैं इसलिए उनको क्या उनसे उनकी क्या आशा की वो आकर के हमसे युद्ध करेंगे आकर के शिल प्रकार नहीं है कभी एक महाबलशीला ब्राह्मण के मुंह से निकल गया कि बस एक ही हंध जानते एक बंदर इतनी बड़ी सेनावत एक बानर जो है वो जरूर शक्तिशाली है शक्तिशाली कौन बानर है आवा प्रथम नगर गई जा रहा पहले एक बानर आया था और वो फिर नगर में आग लगा गया चला गया और उसको कोई पकड़ नहीं पाया बांध नहीं पाया वो जरूर एक सत्रशाली बानर सुनता है यहां तक उसने रावण बोला ही था अंदर में उसकी बात काट दी और अपने बोलना शुरू कर दिया क्या कहते तो सुनत बच्चन कहे बालकुमारा ऐसी इतनी बात मुख से निकली नहीं कि आवा प्रथम नगर गयी जा रहा तो अंदर को एक बात मिल गई पकड़ मिल गई अच्छा तो सत्य कहो सत्य वचन का बचन कहो निश्चरहा साज तुम सत्य बताओ क्या ऐसा भी हुआ कि एक बानर तुम्हारे नगर में आवे और तुम्हारा नगर जला जाए तो सांचे की से पर डाहा क्या अंदर ने वास्तव में तुम्हारे जो नगर जला दिया से पूछते रावण के मुंह रावण ने कही दिया कि हां एक बानर आया तो नगर जला गया तो ये कहते कि ये सत्य है कि तुम तो एक मानर आवे और तुम्हारे जैसे निशाचर नाम का जो स्वामी हो राजा हो उसकी भी नगर को जला के चला जाए वो बंदर जला के चला जाए ये कैसी विचित्र बात है ये। कि ये तो रावण नगर अंत कभी आई रावण का नगर और एक छोटा बंदर जला जाए कि सुने ऐसे बचन है सत्य तो का आई, भला इस बात को तो कौन सत्य मानेगा माना यह अनहोनी घटना हुई है तो बहुत विचित्र बात हो गई की मानर आकर के तुम्हारे नगर को जला गया अंदर ये मैंने उसी बात को जरा खड़ा कराना चाहते हैं कहना चाहते हैं फिर रावण को ये कहना चाहिए उसके ऊपर हमारा बस नहीं चला हम उसे हार गए है? ये अंदर का कहना ये कि तुम्हें ये स्वीकार करना चाहिए मानव है मार गए उसके ऊपर हमारा बस नहीं चला कहीं कि अब रावण तो उसको हनुमान जी को बहुत शक्तिशाली मानता है लेकिन अब अंदर क्या कहता अरे वो कोई शक्तिशाली थोड़ा है वो मानव जिसको तुम बड़ा शक्तिशाली मानते हो तो जो अति सुभट सरा है वो रावण के हे रावण जिसकी तुमने इतनी सराहना की वो बड़ा सुभट है बड़ा वीर है बड़ा बलवान है वो क्या बलवान है सो तो सुख्रीव के अलग धावन वो तो राजा सुग्रीव का एक छोटा धावन माने दौड़ने वाला खबर ले जाने वाला धावन कहलाते थे जिसको एक चिट्ठी दी जाओ चिट्ठी जाओ जल्दी पहुंचाना तो दौड़ दौड़ दौड़ जल्दी जल्दी दौड़ करके गया तो झट चिट्ठी पहुंच जाएगी तो ऐसे धामन लोग हैं कोई योद्धा थोड़े होते हैं ये बहुत दौड़ने वाले तो ऐसे करके उनका तो एक दूत थे ही और चले बहुत सो दीर न हो ही है कि ये हमारे अगर इतने चल करके चले बहुत मतलब समुद्र लांगे गए तो कहते बहुत चले गए तो कोई बड़े दीर हो गए तो हम कहते हैं कि कोई बड़ी वीरता की बात थोड़ी कि समुद्र लांग गए या जल्दी चले गए या तुम्हारे गांव नगर तक आ गए पठवा खबर है हमें सोई हमने तो उनको खबर लेने वर्ग के लिए भेजा था और आकर के तुम्हारे नगर को जला जाए ये समड़ी विचित्रवास एक धावन एक पत्र को लेकर के जाने वाला समाचार को लेकर के दौड़ने वाला एक हड़कारा एक नौकर और तो आकर के जिसका सुग्रीव का वो तुम्हारे नगर जला जाए ये तो तुम्हारा फिर तुम्हारे भी कितनी शक्ति तुम्हारे भी तुम अपनी बड़ी बड़ी शक्तियां बता गई तो तुम बड़ेदारी मतशाली है इसके बारे तुम्हारी कुछ शक्ति नहीं है तुम्हारे एक बार है तुम्हारा मन नहीं चला अब वो तो तुम्हारा नगर जला गया कोई मानेगा इस बात को कि माना रहा है तुम्हारा नगर जला जाए तो सत्य नगर का कप जा रहे होने प्रभु आए सुपाए अब देखो अंदर ऐसा लगता है कि अंदर कुछ झूठ बोल रहे हो जैसे झूठ बनने की बात नहीं आगे चलकर करके जो बात है सत्य बोल देते हैं रावण को चढ़ाने की बातें केवल है और कुछ नहीं है रावण को चढ़ाने के लिए अंदर क्या कहते हैं कि सत्य नगर है कपे क्या ये बात सत्य है कि वो वास्तव में तुम्हारे नगर को जला गए हनुमान ने जब जला दिया और बिन प्रभु आय सुपाय और सुग्रीव का या भगवान राम का इस प्रकार का आदेश तो था नहीं कि तुम जाकर के रावण का रावण का नगर को जलाया हो तो उसने एक प्रकार से गलत काम किया उसने और फिर न गए वो सुखग्रीव कहीं कहीं बह रहा लुकाए इसीलिए वो लौट करके सुख्रीव के पास गए ही नहीं के मारे छिप जाए गए कि जब सुग्रीव सुनेगा कि जाकर करके ये तो लंका में आग लगाया है तो वो डांटेगा मारेगा इसलिए उसके भय के कारण से वो तो उनके पास सुगरी के पास पहुंचा तक नहीं अब देखो झूठ बात बात हो गई नहीं आता, तक तो पहुंचे ही नहीं <laughs> <laughs> तो ये दिखाने के लिए अगर अरे हनुमान में है कितनी है अनुमान तो अल्प ताकत वाले उसने में उस तो सेना में एक से एक तुम क्या जाना हो कितने कितने शक्तिशाली उस आएंगे तो पता चलेगा सत्य का ही दस कंठ सब और मोही न सुन कछु को कहे <coughs> तो तो तुम रावण में कहा कि देखो तुम्हारी सेना में कोई ऐसा नहीं जिससे कि हम युद्ध करें सब दुर्बल है तो ये अब अंदर कहता है कि बिल्कुल उल्टी बात है कि हमारी सेना में कोई इतना कमजोर नहीं जितने कि तुम कमजोर हो क्या सत्य का ही दस कंठ रावण तुम बिल्कुल सत्य कहते हो <coughs> मोही न सुन कछु को कि तो मुझे तुम्हारी बात सुनकर के कोई क्रोध की बात नहीं है और बात बाल माल बात बिल्कुल सही है कि कौन हमारे कटाका हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है कि तो संत जिस तुमसे युद्ध करने में जिसकी शोभा हो मैंने हमारी सेना में तो जो हनुमान को जिसको तुम कहते हो बहुत है उससे शक्तिशाली तो सभी है बोले सबसे ज्यादा कमजोर है उतना ज्यादा कमजोर कोई नहीं है इसके माने यह है कि तुम आ, हमारे सेना में ऐसा कौन हम जिसको बता जो सोबाद दें जो तुमसे युद्ध करे और शोभा दे सोभाग मैंने तत्व जो तुम्हारे बराबर का हो हमारी सुनम तो एक सौ एक साली है तुम्हारी इनके सामने क्या शक्ति है तो एक उदाहरण देकर कह दो इसलिए कहता है कि प्रीत विरोध समान सन करी नीत ऐसी आए कहते कि यह एक नीति की बात ये दोहा जो है याद रखने का है का वचन यह है प्रीत विरोध समान सन प्रीत और विरोध बराबर के लोगों से करना चाहिए करिए नीति ऐसी ही ये नीति है माने अगर युद्ध करो तो बराबर का कोई हो उससे युद्ध करो दैर करो तो, तो लगेगा कि हां एक बराबर वाले से लड़े तो जीत गए तो यश हार गए तो यश लेकिन अगर किसी कमजोर व्यक्ति से लड़ो तो दोनों प्रकार से अपय से ही है अगर जीत जाओ तो भी अपय से हार जाओ तो भी अपयस है ध्यान दो देखो अगर एक शक्तिशाली व्यक्ति है और उसकी अपेक्षा से दूसरा बिल्कुल व्यक्ति कमजोर व्यक्ति है उससे लड़ता है तो और लड़ते लड़ते उसने किसी कमजोर व्यक्ति को मैंने हरा भी दिया अपनी शक्ति से तो लोग क्या करेंगे हाँ बड़े दिए बनने चले उस कमजोर व्यक्ति के ऊपर पर के पर तुम्हें हाथ चलाने चले उससे लड़ने चले अगर किसी बलवान से लड़ते तो तुम्हें पता चलता है इस प्रकार से लोग उसको लानत पनामत करेंगे भड़ा कहेंगे उसे और अगर कोई वो व्यक्ति शक्तिशाली व्यक्ति हो कमजोर व्यक्ति से लड़े और कहीं ऐसी स्थिति हो वो कमजोर ही व्यक्ति उसको हरा देखा महात्मा साहब अपने आप कितना बलमान समझते थे और वो जैसा जैसे जो बात व्यक्ति ने उसको तुम हरा दिया बात मा भी तुम्हें गिर पड़े तो और ज्यादा बदनाम बराबर वाले से लड़ो तो यह तो ठीक है कहे कि भाई लड़े बराबर वाले से अगर जीत गए तो कहेंगे देखो कि दोनों के बराबर की टक्कर थी वो भी बड़ा शक्तिशाली उसे जीत गए इसके माना उनको पल है और तो सराहना भी होगी प्रशंसा भी होगी तो अगर हार भी जाओगे तो भी प्रशंसा होगी क्योंकि हां बड़ा भारी शक्तिशाली था उससे ये लड़े हार गए तो कोई बात नहीं लेकिन फिर भी अच्छी टक्कर है ये फिर भी कहेंगे कि कोई ये नियम इस प्रकार के इसी करके प्रीत की भी बात भी है कि प्रीत विरोध समान इसी प्रकार ये प्रीत के संबंध सब इसी से दोहे से फिर अर्थ लगा लिए जाते हैं अपने समाज में जैसे प्रीत के माने है कि माने एक परिवार का दूसरे परिवार का संबंध हो रहा है पुत्र तो तो तो तो पुत्रियों के विवाह हो रहा है तो ये ये संबंध आपस में दो परिवारों का संबंध बन रहा है तो वहां क्या करना चाहिए नियम ये है कि दोनों परिवार जब समान हो समानता धन में पद में ज्ञान में नैतिकता में भलाइयों में दोनों एक समान हो वहीं पर इस प्रकार के संबंध होने चाहिए धन में एक व्यक्ति कमजोर है दूसरा व्यक्ति बहुत धनी है तो फिर जो है इससे जो है वो होने में भले ही कोई व्यक्ति लेन देन में धन बहुत दे, और तो दूसरे व्यक्ति को बहुत धन मिल जाए लेकिन आगे चल करके मानसिक समस्याओं उत्पन्न होती है तो होता यह है ये कि जिसने की धन दिया वो है वो पे सवार रहेगा और जिसने की धन ग्रहण किया है लिया है उसका सर झुका रहेगा इसलिए जो है बहुत लोग संबंध ढूंढते तो ज्यादा धनी व्यक्ति से रहेंगे ज्यादा धनी व्यक्ति से संबंध हो जाए और उसको बहुत अच्छा संबंध मानते हैं लेकिन है नीति विरुद्ध सारे जीवन के लिए वो एक प्रकार से विपत्ति का कारण बन जाता है जैसे धन की बात है इसी प्रकार से और भी है जैसे पद है या अपने कुल है उनमें भी इस प्रकार के हैं कि समान कुल के से विवाह होना चाहिए कोई ऊंचे कुल का है नीचे कुल का है इस प्रकार का विवाह समाज में रहता है उसके कारण भी लोगों को अहंकार होता है जो उनसे खुलता है उसे अहंकार होगा ऐसे और उस अहंकार के कारण दूसरे से पटेगी नहीं ये समस्याएं आती रहती हैं इसलिए उनको भी ध्यान देकर के जब नीति के वचन कैसे बनते हैं मारते हैं क्योंकि बहुत सी घटनाएं देखी जाती हैं और अध्ययन उनका किया जाता है तो उसके बाद में जो नियम निकलता है उसको नीति बना दी जाती नियम बना दिया जाता है तो यह नियम इस प्रकार का बना दिया गया व्यक्ति जो वह समान समान समान से ब करे तो भी समान व्यक्ति से करे और पीट करे तो भी समान से रहे उसी में व्यक्ति का हित कल्याण उसी में है अब एक तो उदाहरण देकर के बताते हैं अगले कि जो मृगपद पद मेंढुके भले पिता है कोताही अगर सुन है कि मेढकी को मार दे मेढ़क भी नहीं मेढुकी छोटी जो है हा? उसको अगर सिंह मार दे तो कहेगा देखो सिंह बड़ा बलवान है एक मेडिकी को मार दी ऐसे है कोई उसमें कोई सिंह की निंदई है कि मेडिकी क्या मार दिया वो तो वैसे सिंह के सामने मेडिकी कुछ नहीं है उसको मार देने के मैंने तो उसने उसके साथ अत्याचार किया एक प्रकार का मेडिकी की कहीं विपत्ति में आ जाए सिंह उसकी, तो तो उसकी, उसकी रक्षा कर दे तो उसकी प्रशंसा भी हो सकता है कि मेढिकी को बचा लिया बेचारे ने उसकी रक्षा कर दी सहायता कर दी लेकिन मेढिकी को सिंह मार दे तो इसमें कोई संगीत कोई प्रशंसा नहीं अंदर का कहना है कि ये कि हमारी सेना सब संघ के समान है और तुम और तुम्हारी सेना मेढगी के समान है क्या ये दो तुमसे इसीलिए दूध बनाकर के हमको भेजा गया ये सब बात तुमको बता दें पहले से नहीं बाद में कहो कि हमें मालूम नहीं था इसलिए कहा यद्यप लगता राम कहूं तो ही बधे बड़दोस क्या तो तुमको मारने में यज्ञ लगता को ये तो भगवान के लिए एक छोटी बात होगी तुम्हारे जैसे व्यक्ति को मारे तो कितनी बल तुम्हारे में भगवान के लिए अपार शक्ति संपन्न भगवान कोई तुमको मारते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं करेंगे ये तो उनके लिए बहुत छोटा काम है और कोई तो बधे बड़ दोष और तुमको मारने से बड़ा दोष भी है एक तो दुर्बल व्यक्ति को मारना दोष और दूसरे तुम पुलस्ेशी के नाती एक ऋषि के पुत्र पुत्र को मार देना एक छत्री के लिए अच्छा नहीं है वो भी दोष है, लेकिन क्या करें? अब जो को समझाया जा सकता तुमने तो समझा दिया है तो तुमने जो मानने के लिए मान मना कर दिया लेकिन अब नहीं मानते तो क्या है फिर आखिर में तो वो होना ही है जो होना है क्या होना है कि पदक कठनर दस कंड का रोष लेकिन छत्री का क्रोध छत्री जात भगवान दान की तो उनका क्रोध उनको आता है अगर तुम इस प्रकार के का काम किए उनको सीताजी का कर लाए तो क्रोध आएगा और वो फिर तुमको जो है मारते हैं तो उसमें क्या किया जाएगा यद्यपे मारना कोई बड़बड़ा काम नहीं है लेकिन फिर भी मारना पड़ेगा पिता युद्ध करोगे तो मारे जाओगे तो कहते हैं वक्र वक्र उ धनु वचन सर हृदय दहे रिपुकी कि इसके में अंदर में अंदर ने क्या किया इस प्रकार से वक्री का धन बना करके और वसन के बाण बना करके रावण के हृदय रावण के हृदय को विदीर्ण कर दिया अंदर ने ऐसी कई के कड़ी बातें की वो सबके सब बाण से जा करके रावण के हृदय में छिद गयी रावण बड़ा व्याकुल हो उठा उन बातों को सुन सुनकर तो कहते प्रति उत्तर सा मन हूँ का और रावण जो है वो बड़ी बहादुरी के साथ में मानो उसके हृदय में जो वो बाढ़ चुप गए हैं तो उनको सड़सी से पकड़ खींचता है युद्ध में जैसे कि मानो बाढ़ किसी के लगे चार छह दस बाढ़ लग गए अब वो फिर शाम को युद्ध समाप्त हो घर जाए तो फिर वो बाढ़ से खींचे तो खींचेंगे नहीं तो मैंने सड़सी से पकड़ कर खींचे जाए बाढ़ तब जो वो बाढ़ निकले और फिर उनके ऊपर मल की जाए तब दोबारा युद्ध करने के लायक व्यक्ति हो तो ऐसे ही करके मानो को बाढ़ जैसे कि बाण कोई सरसियों से खींच इस प्रकार के प्रतिउत्तर जो है ब्राह्मण के वो सरसी के समान है जो अंदर जो कुछ कहता है उसका उत्तर कोई न कोई रावण को खोजना पड़ता है अब खोज करके उसको उसका अंदर की बात को काटने की कोशिश करता है तो प्रतिउत्तर उत्तर सदस्य ने मन हो का भट्ट दस सी हर समय लोग दस तब कपि तरह वाले गुण एक अब अब उत्तर रावण बोलता क्या ये बातें सुनकर के कहते हैं हस करके रावण बोलता है हस बोले दस मौल तभी कि कप कर बड़ एक बंदर का एक बड़ा गुण अच्छा गुण होता है अब मनो अंदर बानर है तो उसकी प्रशंसा करता है रावण पहले तो भेद बुद्धि अपनाने के लिए भेद नीत रावण अपना ही और तो जो अतम तनाश करा दूध पर आया भरा काम किया जिससे कि अंगद को तो अपनी गलती लगे और रावण से मिल जाए इसलिए पहले तो भेद की बात करा अब ये अंगद की प्रशंसा करता अब प्रशंसा जो उसी में जो राजा की चार नीतियां हैं उनमें से प्रशंसा करना दिए जैसे प्रशंसा करें तो उसको ये लगने लगे अंगद को यह लगे कि इसके बाप आए ये तो बहुत अच्छी बात है ये तो हमारी प्रशंसा करता है तो उसको उसी के पक्ष में आ जाए इसलिए प्रशंसा क्या करता है कि जो प्रतिपाल है, ता है करे उपाय अनेक बानर में एक जो तो सभी बानरों में होता है कि जो उसका प्रतिपाल है माने जो बानर का पालन करता है जैसे बानर को नचाने वाले मदारी होते हैं जिस बानर को ले जाते हैं वो उसको खिलाते पिलाते हैं तो बानर क्या करता है ताे उपाय अनेक तब तो फिर मदारी के हित के लिए वो बानव बहुत कार्य करता है क्या करता है वो आगे बताते हैं कल देखेंगे उसको कि फिर नाचता है कूदता है अपने स्वामी के लिए पैसा कमा करके लाता है उसको खिलाता है तो उसका सत्काम चलता है पीट भरता है तो ऐसे करके तुम भी अपने मालिक की ही गुणगान करते हो किसी की प्रशंसा करते हो तुम तो उसके जो है बड़े अपने स्वामी भक्त बहुत हो तो बानव स्वामी भक्त होता है तो ये स्वामी भक्त का बड़ा अच्छा गुण है ये ऐसी प्रशंसा करता है नान्याहार विपते हृदय से मदी सत्यम वनाम चिलांतरा भक्ति प्रयक्षण गव निर्भराने का कुर्मा संच राम जया प्रेरा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 आम्हे